उतर उतर की अरे माता राणा जी का, चोका का ए दो की कराओ। तो ए एक दो तो। तो दो जी जो जो जो पे आखी जे अदरारे क्या राण में कहीं अल दल हो रही थे आखि आप की राण का रानी हाँ राणा जी की नहर चीज वे बोली के राणा जी यो का मारो फूड लो सूती को फूट गयो बटक टूट गईस पाया फाट गया पलंका है फुड़ला का हो गया नोनो टूक राणा जी सी नो जाओ मारे आप मर जाओ मारो फूड फूट जाओ विधवा हो जाओ हे राणा जी देखो राणी थारो गयो और मन उतर रानी बजे दिया अब अपनी क्यों कहाजे का हलकारा भेो और अपनी गढ़ण में ये ब्राह्म भ चु ब्राह्मण ने बुलाओ और उनको पतरो बचाओ देखा जोशी कहीं बताओ अलकारा तो एक दोड़ता दो दौड़ता चार चार ब्राह्मण जोशी ने बुलहार लाया राणा जी का ब्राह्मण पंडित जोशी आके और ब्रिया राणा जी बोलिया को ब्राह्मण आपका ज्योतिष देखो और रूम देखा कहीं नक्षत्र कड़े और कहीं नहीं कड़े कटे या कहीं बात बनी और कहीं बात नहीं बनी थे तो कहीं देखा ब्राह्मण पतरा बांस के और कहीं राणा जी ने हाल चाल a uh a -huh. गी बाते रे रे ना ए। तो तो की गज बगी बा खोटा तोदी के बंदा मेरे खोटा तो जय माता साते को मारे नारे माता दे साड़ू को ले मोरे माथों का टेरा ना दारो आपका पतला देखो देखा पीछे पीछे ब्राह्मण दोषी जो ने मारे ब्राह्मणी पेगा तो ना जी बहुत ही गजब होगी श्रीदाता मार दिया प्राणी जेमती फेर की और के एक देव महाराज ए नगढ़ावता को पेड़ लेने गोट में उतार ले लिया के रात में जो नारायण को बार जन्म हुए थे आज जन्म हुआ तीन दिनों न आप आप जो बेरी छो, और क्या-क्या छे, वे आप मत को मारी रही आपकी तो नारी बूंदी हड़ा नारा नारा, नारा पठान का, का, का पठा, दिया जोत बेरी छाने? तो जे जे, जे वह चार राना जी जो लेबा के वास्ते माता को माता साधु को, जो पुत्र नाथ ब्राह्मण राणा जी आप धारो बातों काटेगा और हड़ा खादो में जरूर सवाई भोज को पेड़ लिया के बाद में नारायण को उतार कड़ी ब्राह्मण तो है राणो जी पा तीन तीन को छे। तो ब्राह्मण हो, जी, हो जावता तो, तो फिर भी ब्राह्मण राणा जी सो बोल सोना राणा जी अब थारी था के आई थी थारी बाबू को तो राणा जी जीवन अच्छी मार ले और हाथा धर्म कर वो कर ले राणा जाओगो और अब थारिया अक्षर अंत से नारायण को जन्म अब तारो जरूर भी बेटा। वो वो नहीं तो जो जो जु ब्राह्मण जो पतराव लेख बतावे राणा जी को तो जीव खा बह राणा जी ने देर बोला के अब का इंतजाम करा हाल तो तीन दिन को छो हाल तो अपना पशु में ही बात है ये तीन दिन का पुत्र ने का ही मार मांग देर लागे मार देंगा तो आपने वही राणा जी अब कहानी करना चाहिए तो राणा जी ने बड़ा बड़ा अमराव सरदार बुलाया पार्टी जेहल में रखा पीड़ो तक का भी रोमसोम का बादशाह दिल्ली का पठान ये सब सरदार बुला और आम घास वहा राणा जी ने पांच पाना को बीड़ो बना अरुण जाधव फिर के मरदाओ बड़ा बड़ा सुरवीर सरदार शाहरा पहुंचागा बड़ा बड़ा शहर रोहि सरदार बेटा तो ये कोई बीड़ा न उठा लेवे और ये नारायण ने ना मारिया हुआ जिन्हें बारह तो गांव जागीरी में दे दी और पचास मोहर दे दी पर कोई नारायण ने जार मारिया तो बहुत खुशरे की बात दूसरे नाता बीड़ो नारायण को मार पा नाम को बीड़ो जी जादे भरे हुए तो नीचा बीड़ो तो सब सरदार उचा देवला जाओ देखो राणा जी का मेल पे क्या क्या चतरा बन रिया और क्या क्या इनो का, का फोटो टकर ध्यान न दे है फेर। फेर तो राणा जी का सब सरदार है और क्या मांग मोह क्या चौपड़ सहार मंड रही बीड़ा पे ध्यान न दे रहे कोई भी नारायण का नाव का बीड़ा को नाव लेता है और गढ़ाक थड़क फड़क थड़क फड़क का वजह कोई की भी छाती कोई नहीं जब नारायण का मारवा को नाव को बीड़ो बीड़ों पड़े था फरियो तो लोपी दास ब्राह्मण और कालू मीर सरवास का फिर तो और फिर तीन वक्त बीड़ों फिर और तीन वक्त बीड़ों बीड़ो नहीं कहा ब्राह्मणा को रूब्र धार करके और लेपती पांगड़ा हाथ में और का नारायण के तह मार दास ब्राह्मण में का ब्राह्मण हो गया माता साडू ने नारायण को पाग उठा और घुसार दिए मुझे ब्राह्मण दोषी तो पतराश बात करवा के कर वास्ते ला गया थे। माता साधु तारे भगवान को उतार हो मारे बता वहां का दर्शन करेगा और वहां को नाव बताऊंगा और वहां का नत्र बताऊंगा माता साधु ने सोची कहा ब्राह्मण नारायण को पालन उठा डोबीदास ब्राह्मण ब्राह्मणो माता साधु पूछ रही जगह भोजन प्रसादी पाओ मारा नारायण को नाम को और बताओ और अच्छी तरह प्रेम सुबह कश्याग दे तर जो मारो नारायण जन्मे ब्राह्मण देर बोलिया की माता साधु बहुत बढ़िया था नारायण जी को नाम ब्राह्मण तो माता को से ब्राह्मणी काशी जी काशी राजा अगर रान को नाम ले तो माता साढ़ू जो राणा जी की मारी घबरा जी की काशी, काशी जी रोचो काशी जी राजा तो माता साधु देर बोले के भोजन प्रसादी पाओ और फिर बाद में ब्राह्मण देवी बोलिया की माता भोजन प्रसादी तो माँ के, के मैं काशी जी जार कर जा रहा नहीं ब्राह्मणों दरवाजा ब्राह्मणा तो कि माता तू तो माँ के वाले भोजन करावे तो मां भोजन शुरू कि कुमार के घर में जारा कलश में पांच पोल पटवी और बावड़ी पे जाके और वो कोरो जो तो उनका में भोजन कर सका ने इतना कर तू सत की लक्ष्मी हो ए, तुम कल पानी माता, के कोरा में कि माता, जे, आनी माता के और मैं आपके वास्ते जड़ लाउचू और आप भोजन पर तो शादी पागे और फिर बात तो माता साढ़ु कभार के घर में चार कोरो में पानी भरवा तू पांच में में में लिया पानी में कलशो दियो, तो पानी पानी जो जो उतरे तो ऊंचो आ कोई पानी अरे पेला प्रभात भरे फाजी महल बोलिया ब्राह्मण देख जोशी बोलिया कही रामछोरी है सीकरो जो गोट में खदा दिया बुलाओ दिया इन्हें दियो, और, फेर यो रह गयो और आपने। फिर यो नारायण नारायण और और मार दिए, माता साधु तो श्याम टाइम भी ना हो वो पानी भरे अनु और नारायण को पालनो सोनो रह वो जो आप मार के चाल माता सा नाथ भगवान ने जो माया रचा ली थी, तो। का थी। का अजगर का तो क्या स्वा तनी तनी पे साप अरे वृद्धा तो पीछू मारने का पालना के जो तरफ से जो तो ब्राह्मण हे तो, तो आज के के सब जो छती इसी मार बोस् तो बोल गया और अब तो भगवान शुरू लागी तो बचा का अब माठ में माखती ए नाथ चार गुजा ना नहा अजगर को तो असवार हो गय काला का पेरा गया तनी तनी पे बाशक देव खेल थे। का हो गया थे पीछू जाते नारायण ब्राह्मण घबराबाला गया तो सब जो पाया अंदर ध्यान हो गई नारायण के एक तो अजगर आज के पछावना और सरप का प्यार ये दो चीज और सब ब्राह्मण ब्राह्मण हे ना, अब आपकी में, में कभी तो जोशी माया ब्राह्मणी रुदन कर रही थे वो कल वो भरे अनु रो रो के रुदन करे, करे, करे कसन महाराज तू इस बेटा पगड़ा हो तो मेरा ज्ञातिया क्या माशू न आया आज तू जन्मता कसन महाराज मारा बोतिक कड़ी के नारायण ने लियो माता साधु ने लियो कसर हाथ को ना तो पांच ही पोल कस का पोलोई क्या मुड़ा भर के और माता साढ़ू जो गोट में आ गई माता साढ़ू गोठ में आर देखे खाए तो पादरा में नारायण अजगर का तो असवार हो और सरब का फेरा माता साडू जी के ना मारा नारायण ने तो यो अजगर खाई सांप भी खाई अब यो नहीं बचेगा तो माता लागी नारायण ने सोची ये माता लागी। माया ने भी, नारायण पागना लहा गया दो माता साधु ने गोदी पर लगा लिया गो नारायण वे ब्राह्मण खा गया काशी जी का की माता वे ब्राह्मण काशी जी का नहीं थे वे ब्राह्मण चरण का राम जी का खदाया होया और माता मुने मारवा के वास्ते राण में भेजा थे पर मैं नहीं बनू तो को ना छुआ था वो राणा की नो तू मतलब नहीं बनूगा माता राणा जी को ना लेता माता जी के ही नाम जो इस बेटा बुढ़ा हो तो मर गया और अभी नारायण जन में छोटो शोक थे इन्हें राणा जी के तय मार था देर लागे ऐसा ऐसा बड़ा वीर था नेवा सरदार नेवा भोजा महाराव श्री का वे जो राणा जी राणा जी ने खे कर दिया तो, तो राणू जी अवश्य महारा नारायण ने तो नाथ अब का ही करू तो माता साढ़ू मां गोट में घर घर के द्वारा के बाद माता साढ़ू नो अब काय होनो चाहिए अब तो नारायण नहीं आठ में सुना पीर में कर रही थी और ब्राह्मण जी हो राणा जाकर राणा जी दे बोला को ब्राह्मण हो मारे या खाई नारायण में जो तो बारह गाँव दे दू और जागिरी में पचास मोहर दे दू और बारह गाँव जागिरी में दे दू रावण दे बोला के श्रीनाथा, ना कहा रनका राहुल जी वो नहीं मरे गो चार बुझा को ना छोटा को श्याम ईटा को दीप शाका को श्याम वो कभी भी मरवा बनाए राणाजी मार के वास्ते किया असल बम्बी को खाड़ो ना ले रहा ले राणा जी नारायण नहीं मरे गो ओ राणा जी जरूरत नहीं तो भूत को बेर लिया बना नहीं माना राणा जी कसर महाराज कभी भी नहीं तो मारने दादा भाई ये ब्राह्मण छे ब्राह्मण भी बीर। बीर की बात और ये तो आप लड़ रही है ये राण में कोठ में कभी भी नहीं दादा भाई आपने राण में चार दूतिया छे मशू दो तो कमजोर छे और दो तो एक तो आसमान फाइया हुए और एकजार फेड़ो में गया दादा भाई दूतिया जाके नारायण न ना मारेगी और दूतिया न बुलाओ तो कहा है राणो जी दूतिया बुलाओ जी। बता आज मान हो गया दूत्या ने जा मुजरा कर लिया छे कोहराणा जी आज आपतरी खाना में काही काम करियो छे जल्दी सु जल्दी माने फरमाओ रणको राव जी देख बोल्यो के हे दूत्या हो बहुत घोर नेर जो आपने ईरान हो गए छे राणा की कांपरी छे गडा की नींद टूट रही छे कांगड़ा कांगड़ा जो ठंडल नीचे पड़या छे और मारो भाई नींद ने पड़या छे उने बुखार चढ़े छे कोहराणा जी काही बात हुई के बात काही जो इस बेटा तो रानी ने खे कर दिया और के भोज की नार छे माता साडू। एक पैदा नाम देव महराज गोठा में जन्म लियो छे, देव महाराज ने उनका सतकी मारी जो मारी चुगराम कम पारी छे उन्हें जा और नारायण में जो था मारियाओ तू तो बारह गाँव जागिरी पचास मोहर दे दू और नारायण देख बोली केदन के का के का हो हो गया का का तो गया आज दिन दिन को तू की कोई एक दूती तो सीझे जो आसमान ने फाड़िया और दूसरी तो नारायण को कांतावत करे राणा जी देख ने, ने जो मारिया हो तो बहुत ही अच्छी बात करो नहीं तो वो, बगड़ा था। वो बेर नेवा के एक गोठ में नारायण मर थोटी भाई जाओ तो कहीं देखा दूतिया अरे माता रबड़ का बोबा ले लेजे रबड़ का बोबा में आज के चेर भर के और का दबा और कहीं न कहा नारायण कहते हैं में मारवा के वास्ते जहर पुआवा के वास्ते वस्ते एक बोली देखी माता गढ़ा की और के तो था और ये नारायण जी के पैदा का करवा आई या तो की गुजरिया छो तुम्हें भी गुजरी छा और साडू माता मानू नाम और ये नारायण सुधना में प्रेम सुन करो देना आई तो बहुत अच्छी बात करी। तू बोले के देखी तो तो तो देख ली दे। माता दो घंटा था, तो जो मा लाख दो लाख की बदया नारायण पे परसा जाऊंगा और बाट जाऊंगा जे माँ के जल्दी से जामा की तो तू आस पास की शेलिया में भीड़ी कर लिया माता तो चली ये माता ये बुलावा और अब को की दोनों ने तो नारायण के तय गोद में लेके और वो रबड़ का बोगा ऊंचा करके और का नारायण के ताई जहर का जहर ने ना करके और नारायण जो जहर ने पी गया और उल्टी ना तो तो आप जीव करवाबराबा ठीक के वास्ते लाहगी तो दूतिया ने ना सोची नारायण नहीं मरेगा राण वो अमृत करके जेर पी गया और आपने आकाश शरीर में नारायण ने जेड़ चढ़ा दी अब कहा चाहिए तो दूतिया नारायण के तह पटक पागना में और दूतिया में पांच पीरा की क्रामा तो वह पांच पीरा की क्रामात तो से कावड़ा बढ़ और की पुरुष में जागिर जा नारायण ने ना सोची राणा ये भी क्रामा दीछ भगवान दे बोले राणाओ ये नारायण का शराब लाग जो जब था मनसु तागा मनसु कावड़ा बढ़ गई तो जाओ वो धरती रहे जहां तक था तो का ने तो पहली जमाना में बतावे दूधिया और वे, वे लख आदमी का भक्षण करे थी तो जब से ये काली कहुड़िया बनी हुई थी ये नारायण ने शराब दे दिया ए राखाण जियो और बहुत ही प्रजोश क्या कहना है नबर दे दिया माता साधु साधु और के लाई तो वे वे कोई कोई कोई भी कोई। माता देव बोली कि बेटा कहाँ की माता की मथुरा जी की, की, की गुजरिया थी वे तो राणा जी ने अरे दूतिया भेजी थे मारे वास्ते मारवा के बाद जेर पुआ और दूतिया जो मान को नेताई माता माता जो थरपड़ा की ना ना अब बचे वो घबरावा ना। तो और नारायण पालना में सुन का माता साढ़ू रोबा के वास्ते लाग जा कशा बचे गो या देव करके रोली ना यो नारायण जो पैदा तो तो दो, दो ब्राह्मण आज के भेजा वहां शु नारायण नहीं मिली और अब जो इन्हें दूतिया भेजी थे तो यो राणो जी फासे पड़ गयो तो यो मारा नारायण ने जरूर भी मारे क्यों का मुंह तो बगड़ा तो मरी गया और मुंह एक गोट में और राणाजी की चूक थी फोजें चढ़ाई कर ले जीत नहीं मारे तो नारायण ने कुछ का ले जाओ। ए मारा था तो माता साबरा वाला है और नारायण जो पालना मशूटा था उनको भी उनके ताकि बहुत इधर दाय नारायण के, के तहत जेल पुआ तो भी वो नारायण तीन दिन खत्म हो जाओ नारायण देख बोला, अरे जेर पुआ राणा तर तो तू, मत रो है और मत जो तू करे। मैं कभी भी नहीं बचे तो, तो शो रो रोके और नारायण देख बोला कि माता 하리아 ये हमारी पान पान पहरा में क्यों ना तो कि माता रोमत जादाई जू थे जेर को छे तो हरिया गोबर की गोड़ी लगा दे और या दूधी नीम नीम के छोड़ दी तो पहली तो ना दूधो नीम पान पान में जेर कर दी नारायण उठ जा तो मारा भी शराब भी और कड़जुग में मारा पान फूल सब जो पड़ जा दुनिया खाती तो मैं अमृत से बहुत ही मीठूस पड़ता जो जेर छोड़ और आ कोई खारो जेर करना क्यों तो ने सब जुग में भी कोई भी नहीं खाओ तो कल जुग में मैं ही कोई भी तुम मैंने झेर छोड़ दे जो तू तो खा रो जेर तो हो ही क्यों पर जा नारायण का ये वरदान तो छे तू अबहर तो दू जो नियम छू जब मैं तने नीम नारायण केवल अंश मारो थारे में तो नारायण नारायण नीम नाराएन के इराजी और मारा नाव से थारी मारा माता में पाती तो बार साठ खेड़ा में नारायण को जो मुकाम छे तो दूधा नीम की पालगी da के द्वार पर फर्ती परे के हे ना यो राणा को रण को राव जी जो फाचे पडियो तो मारा नारायण ने ना अब नहीं बचवा देउ अब इने कहां बचाऊं तो ये माता साडू गोठ में गरगर गर के द्वार रोती परे के कोई मने मारा और मने मारा देव ने और मने जा और माळो मेले आओ तो गोठ का लोग बहुत ही खुशी की बात हो गोठ का लोग देख बोला कि देख री माता 24 बेटा बकरा होती गोठ में मर गया तो तुम भी यही मरेगा, मैं थारी लार में कभी भी नहीं जाना तो देखो बको पर जाओ तो कोई भी नरसात नहीं दे देता साढ़ू झरझर रोती फिरे पर कोई भी शख्स तो ने कह मारवा में चाल माता साढ़ू दे का लोक कोई दिन चुश बेटा पकड़ा हो छा जब तू थारक्की सब ठीक करे और मारे गरीब वो निशा देता और अब आज जो बेटा पकड़ा हो तो सब समा